नमः ओम शांति शांति शांति शांसल निग्रह स्थान का विचार चल रहा था निग्रह स्थान संख्या में कितना कहा गया बाईस निग्रह स्थान है इसके व्यवहार करने का समय में सतर्क रहेंगे सर्वदा कहीं निग्रह स्थान में आ जाएंगे तो कठिन होगा

कैसे हाँ तो वहां कहा गया कि तत्वज्ञान दुख ध्वंस को दुख ध्वंस ऐसा अर्थात स्व उत्तरक्षण गुण से दुख नाश हो जाएगा तो तत्वज्ञान तो की आवश्यकता नहीं है किंतु तत्व तो तत्वज्ञान का आवश्यकता ये दुख नाश के लिए आवश्यक नहीं है किंतु नव्य लोग फिर तत्व तो ज्ञान का आवश्यकता को कहाँ ले करके लगाए दूरी तो नाश में लगाएं

तो इसलिए तत्व ज्ञान तो चाहिए है तो तत्व ज्ञान तो चाहिए तो उसी तत्व ज्ञान से ही संचित संचितों को नाश करने वाला कृषि दर्शन में भी और इससे अर्थात तत्व ज्ञान से अन्य उपाय नहीं है वो तो चाहिए केवल वो लोग दुख ध्वंस से उसको हटा करके दूरी तथा तो ध्वंस में लगा दिए इतना ही वो लोग किए हाँ वो सर्वत्र

मन हा मन का विषय अरे भाई जो खटिया में पड़े रहते हैं क्या होता है वही जो चलते रहे ना स्मृति मन का विषय क्यों सुख दुख जो इंद्रिय कार्य नहीं कर रहे हैं हाँ होता है आत्मा आत्मा मन का विषय मतलब

इंद्रियों का जो विषय है वो सब दुख है कह करके आत्मा को भी दुख रूप में डाल देंगे आत्मा नित्य होने से उसको दुख रूपों में डाला नहीं जा सकता क्योंकि नित्य दुख कोई ही स्वीकार करेंगे तो फिर मुक्ति का तो बात ही नहीं होगा तो इसलिए आत्मा व्यतिरिक्त तो में ही लेना पड़ेगा ना आत्मा को आत्मा को विषय तो लेकर ले के दुख कोटी में नहीं डाला जा सकता नित्य हो जाएगा ना हाँ ठीक है चलिए विचार अच्छा है

क्या थी हाँ नबे अस्तु नब्बे लोग कहे कि अभी केचित वाले आकर के कह दिए आप विशेषण अंश का प्रयोजक को लेकर के विशिष्ट अंश को आप प्रयोज्य प्रयोज्य कर देते हैं वो ठीक नहीं है आपको विशेष्य अंश को ही प्रयोजकत्व ने लेना पड़ेगा

इसलिए दुख निवृत्ति ही मोक्ष ये मानना पड़ेगा और दुख निवृत्ति कैसे होगा कहते हैं वो स्व कारण से होगा जैसे भी होगा किंतु दुख निवृत्ति को लेंगे तो सब दुख निवृत्ति ही मोक्ष माना जाएगा तब नब्बे लोग आकर के कहते हैं दुख निवृत्ति अगर मानेंगे वो तो विभु विशेष गुण होने से स्व उत्तर विशेष गुण से तो स्वयं नाश हो जाएगा

इसलिए मोक्ष तो अपने आप हो जाएगा तत्व ज्ञान तो, तो, तो दुख नाश के लिए आवश्यक तो नहीं होगा इसलिए वो लोग कह देंगे कि दुखध ध्वंस को मुक्ति नहीं माना जाएगा दूरित तो ध्वंसों को मुक्ति माना जाएगा अभी दूरित तो ध्वंस स्व उत्तरक्षण क्षण गुण नाश्य हो जाएगा नहीं होगा क्यों वो योग्य नहीं विभु विभू विशेष विभू विशेष तो है कि योग्य नहीं है

पाप इसलिए टीका में दिया है ना राम में दिया है तथाच से पाप ध्वंस एवं मुक्ति न दुख ध्वंस इतनी न उक्त अनुपत्ति पापों को यहाँ दूरी तो वेदांति तो कहेगा कि भाष्यकर भगवान करेंगे ये तो धर्म हो कि पापों में वो कह देंगे तो दोनों ही क्योंकि धर्म अगर होगा तो सुख उत्पन्न होता रहेगा सुख उत्पन्न होगा तो वो भी दुख में है

तो इसलिए दोनों लेना है किंतु तो ये लोग थोड़ा नहीं दिए तो ठीक है में स्पष्ट पाप ही कह दिए ठीक है आगे देखिए निग्रह स्थान में हम अष्टम तक देखे थे आगे अभिमत वाक्यार्थ बोधानुकूल आकांक्षा शून्य पद प्रयोग रूपस्य अपार्थकस्य अपार्थक से गुणे अभिमत वाक्याथ बोध अनुकूल आकांक्षा शून्य पद प्रयोग

एक होता है कि पदों का ही कोई अर्थ नहीं है जैसे कह दिया जा जब गढ़ द, द, द, द दा नाम इस प्रकार की कह दिया ये पद का ही कोई अर्थ नहीं है किंतु कहीं है कि पद का तो अर्थ है किंतु वाक्यों का अर्थ नहीं है पद का अर्थ नहीं है तो उसको कहा जाएगा निरर्थक

वाक्य पदों का अर्थ है बिन्क्य का अर्थ नहीं है जैसे जरद गव और पादों का अभ्याम कहते हैं तो वहाँ पदों का अर्थ होने पर भी वाक्यों का अर्थ नहीं है उसको कहा जाता है अपार्थक इसी को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं अभिमत अर्थ बोध अनुकूल अभिमत कोई अर्थ है अभिमत अर्थात अभिप्राय का विषय वाक्याथ है अर्थात इस वाक्य का मतलब ये जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं ये अर्थ को कहना चाहिए

अभी वाक्य के लिए वो कुछ शब्द प्रयोग तो कर दिए किंतु वो शब्द का जो अर्थ है उनमें परस्पर में आकांक्षा नहीं रहा आकांक्षा नहीं रहा तो फिर वाक्यार्थ बोध होगा नहीं होगा पदार्थ बोध होगा पदार्थ बोध तो हो गया किन्क्यार्थ बोध नहीं हुआ क्या चीज अपार्थ

ना पूर्व में जो था अज्ञातार्थ हाँ, परिषद प्रतिवादी बोध अनुकुल उपस्थिति जनक वाक्य उपस्थिति अजनक ये स्वयं समझता है किंतु परिषद और वादी वो नहीं समझ रहे हैं और अभी जो है कहते हैं ये कोई नहीं समझने वाले हैं इस प्रकार के जैसे महाराज जी कहे ना

दक्षिण का व्यक्ति आया और उत्तर में कुछ कह दिया <laughs> तो ये हो गया ऊपर वाला अज्ञातार्थ तो अर्थात तो वो लोग तो समझ रहे हैं कि तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं ये हो जाएगा अज्ञातार्थ परिषद और बादी नहीं समझ रहे हैं किन्तु स्वयं समझ रहा है ये हो जाएगा अज्ञातार्थ दूसरों के लिए अज्ञात हो रहा है अर्थ किंतु अपार्थ हो गया अर्थात इसका वाक्यों में पदों का अन्वय ही नहीं है इसलिए वाक्य अर्थ ज्ञान नहीं होगा

अभिमत वाक्यार्थ बोध अनुकूल आकांक्षा शून्य पद प्रयोग पद प्रयोग शब्द उच्चारण ये शब्द हो गया तो ये किसमें अंतर्भाव हो जाएगा गुण में आगे समय निबंधन विषयीभूत कथाक्रम विपरीत क्रमेण अभिधान रूप से अप्राप्त काल से गुणे समय समय सिद्धांत ठीक है मैं दिया

तो निबंधन निबंधन अर्थात निर्णय किया गया है सिद्धांत जैसे निर्णय हुआ है कि इस सिद्धांत के ऊपर आपको बोलना है इस सिद्धांत के ऊपर बोलना है सिद्धांत निबंधन विषय भूत तो ये सिद्धांत के ऊपर बोलेंगे ये सिद्धांत के ऊपर वो बोलेंगे ऐसे निर्णय हो गया किंतु विपरीत क्रमेण अभिधान

जो जिसको नहीं बोलना था ऐसा कुछ बात बोल दिया कुछ विपरीत तो क्रम से बोल दिया ऐसा अगर बोला तो कहते हैं अभिधान रूप इसको कहते हैं अप्राप्त काल अप्राप्त काल अर्थात तो निर्णय हुआ था कि ये विचार करेंगे आगे ये विचार करेंगे आगे ये विचार करेंगे किंतु क्रम को व्यतिक्रम करके कुछ बोल दिया इस प्रकार की कहा जाएगा कि अप्राप्त काल अभिधान रूप अभिधान रूप होने से एक इसमें अंतर्भाव होगा

गुण ये शब्द रूप है गुण में अंतर्भाव हो जाएगा यवय शून्य अवयवाभिधान अवयव रूप से न्यून से यवय शून्य पांच अवय अनुमान दे रहा है तो पांच अवयव होना चाहिए अगर केवल व्यतिरिक है तो कितने अवयव होंगे क्या नहीं रहेगा केवल व्यतिरिका विपक्ष नहीं रहेगा ना सपक्ष नहीं रहेगा

केवलो व्यतिरेक में विपक्ष भी नहीं रहेगा और कहा दिखाएंगे ही कहते हैं ना सपक्ष नहीं है तो सपक्ष नहीं है तो सपक्ष सत्वम होना चाहिए सपक्ष सत्व होने से अन्य दृष्टांत ग्रहण होगा तो केवलो व्यतिरेक में सपक्ष सत्व नहीं रहेगा और केवल और न केवल अनुयी में विपक्ष नहीं रहेगा तो

पक्ष रहेगा केवल व्यतिरिक में भी चार अवयव रहेंगे केवल अन्वय में भी चार अन्वय रहेंगे कौन सा ये अवयव नहीं रहेगा केवल अन्वय में विपक्षाद व्यावृत्ति उसका विपक्ष ही नहीं है तो विपक्षाद व्यावृत्ति नहीं दिखाया जा सकता वो दोनों में तो चार चार होंगे बाकी अनवय व्यतिरिक्क में तो पांच अवयव होना चाहिए

तो ये जो पांच होना चाहिए कहते यंचित अवय शून्य अवयव अभिधान रूप से न्यून से गुणे और पांच अवयव हो गया प्रतिज्ञा हेतु तो उदाहरण उपनय निगमन ये पाँच अवयव हो अच्छा यहाँ तो अवयव नहीं कहा ये अलग बात है पाँच अवयव से कोई एक अवयव अथवा दो अवयव नहीं कहा ऐसा अगर हो गया तो किन्तु कहा शब्द उच्चारण किया किंतु पांचों अवय नहीं कहा

हाँ प्रतिज्ञाति तो पांच लाना है तो वो जो पक्ष वृत्तिव सपक्ष सत्व विपक्षा व्यावृत तो, वो नहीं वो तो अलग चीज है यथ किंचित अवय शून्य अवयव अभिधान रूप कुछ अवयव नहीं कह करके किंतु उच्चारण किया है। ये क्या पदार्थ हो होगा शब्द किसमें अंतर्भाव हो जाएगा गुण में

अधिक हेतु आदि अभिधान रूपस्य अधिकस्य गुणे ये भी अभिधान है जितना चाहिए था अधिक कह देगा ये भी पुनर रूप रूपस्य पुनरुक्तस्य गुणे जिसको कहा था फिर दोबारा कह देगा वही बात वही बात दोबारा कह देगा हाँ दो तीन हेतु कह सकता है

अधिक हेतु अर्थात इतने होने से हेतु हो जाएगा आप और विशेषण दे रहे हैं अर्थात व्यर्थ विशेषण दे जानेंगे आप एकाधिक हेतु कह सकते हैं जो हेतु में और विशेषण इत्यादि देना वो व्यर्थ होगा गौरव इसमें तो ये गौरव एक है नहीं है ना निग्रह स्थान में गौरव नहीं है ना कैसे

वो तो अलग है वो गौरव निग एक निग्रह स्थान नहीं है ना अभी निग्रह स्थान ये हो जाएगा आगे हानि क्या हुआ तो अभी इनका प्रश्न था ना हमने उत्तर दिया ना आप एकाधिक हेतु दे सकते हैं किन्तु हेतु में व्यर्थ विशेषण नहीं देना है जितने से सिद्ध हो जाएगा उतना देना है अधिक क्यों देना है

अच्छा परिषदा त्रिभीर अभिहित से अभी, अभी प्रत्युच्चारण रूप अप्रत्युच्चारण रूप से अनुभाषण से अभाव परिषदा त्रिवीर अभिहित परिषद ने अभी दो वादियों का बीच में विवाद हो रहा है एक अभी चुप हो गया अभी परिषद उसको तीन बार कहेंगे जो लोग देखे होंगे क्या कहते हैं जो मारा मारी करते हैं ना वो रेफरी तीन बार कहेगा उसको

ये खेल है मारा मारी करते हैं मुंह को मार देते हैं तो उसमें वो रेफरी गिर गया तो उसको तीन बार कहेगा उठो उठो उठो नहीं उठेगा तो हार जाएगा इसी प्रकार की बात है पुराना समय में तो शास्त्र में बाद होता था धीरे धीरे शरीर में बाद होने लगा ये तो सब गिरने वाली बात है ठीक है चलो परिषद परिषद के द्वारा त्रिवीर अभिहित तो परिषद तीन बार कहा कि आपको भी उतर बोलना है आपको भी उतर बोलना है

किंतु अप्रत्युच्चारण रूप से अनुभाषण से अभी वो अप्रत्युच्चारण नहीं कर रहा है उसका बुद्धि में कुछ चीज आ रहा है किंतु ये ठीक है नहीं ठीक है और अधिक विचार कर रहा है क्योंकि कुछ अगर त्रुटि युक्त तो बोल देगा तब तो पराजय हो जाएगा इसलिए उसका बुद्धि में जो स्फुरण हो रहा है उसको वो अभी और अर्थात तीक्ष्ण करना चाहता है उसको और संस्कारित करने में लगा हुआ है इसलिए उच्चारण नहीं कर रहे हैं

अप्रत्युच्चारण रूप से अनुभाषण से अभाव अनुभाषण अर्थात भाषण का अभाव ये किस में जाएगा अभाव में गया परिषदा विज्ञाता वादी निभीर अभिहित अभी अविज्ञान रूपस्य अज्ञानस्य ज्ञान से अभाव परिषदा वादी और प्रतिवादी में विवाद हो रहा है प्रतिवादी ने कुछ कहा

और परिषद को समझ में आ गया और किंतु ये वादी को समझ में नहीं आ। बादी ना त्रिवेणी अच्छा वादी कहा परिषद को समझ में आ गया प्रतिवादी को समझ में नहीं आ रहा है फिर परिषद कहेगा वादी को आप और एक बार बोली वादी फिर दोबारा उसका व्याख्यान कर दिया समझ में नहीं आया नहीं आया तो फिर परिषद का निर्देश इसको तृतीय बार कहना पड़ेगा तभी

बादी भी बादी तो वादी भी त्रिवादी न त्रिभीर अभी तादी तीन बार व्याख्यान कर दिया परिषद को तो समझ में आ गया किंतु प्रतिवादी को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा होने से अभिज्ञान रूप से अभावे से अभाव तय अज्ञान हुआ ये आगे उत्तरारहम परोक्तम बुध्वा उत्तर अप्रतिपत्ति अप्रतिभाया अभाव

उत्तर अहम उत्तर देने का योग्य है परोक्तम पर ने जो बात कहा इसने समझ गया अर्थात तो वो प्रश्न हमको कर रहे हैं और इसका उत्तर देना भी है होने पर भी उत्तर से अप्रतिपत्ति रूप उत्तर बुद्धि में स्फुरण ही नहीं हो रहा है तो इसको कहा जाएगा अप्रतिभा अनुभाषण था बुद्धि में कुछ स्फुरण हो रहा है किंतु तो उसको संस्कारित कर रहा है

ये ठीक है नहीं है संशयग्रस्त है वो हो गया अनुभाषण बुद्धि में स्फुरण हुआ किंतु बोलता नहीं यहाँ बुद्धि में स्फुरण ही नहीं हो रहा है ये हो गया अप्रतिभा आगे ये अप्रतिभा अप्रतिभा अर्थात बुद्धि में स्फुरण का अभाव ये भी अभाव में अंतर भाव हो गया आगे असंभवत कालांतर कार्य व्यासंगम उद्भाव्य कथा विच्छेद रूप से विक्षेप

असंभवत तो कालांतर असंभवत अभी यह कार्य करना संभव नहीं है कालांतर कार्य है वह अन्य समय में होना चाहिए किंतु तो व्यासंगम उदभाव्य व्यासंग अर्थात तो उसी में रुचि रुचि दिखा करके कथा विच्छेद रूप क्या है रुचि दिखा रहा है देखिए दिया रामरुद्री में असंभव कालांतर सूत दारादि परिरक्षण रूपा

अभी बाद कथा हो रहा था कथा नहीं नहीं अभी थोड़ा बच्चा को स्कूल ले जाना पड़ेगा इस प्रकार करके वो बाद कथा से हट जाता है कहते हैं ये सब हो गया कथा विच्छेद ये निग्रह है असंभवत कालांतर कार्य व्यासंगम उद्भाव्य तो कार्य में व्यासंग व्यासंग रुचि इसको दिखा करके कथा का विच्छेद करना ये अभाव

कथा का विच्छेद हुआ टीका में दिया कथा कथा विच्छेद शब्द उच्चारण अभाव शब्द उच्चारण नहीं किया ये अभाव हमें अंतर्भाव हो जाएगा आगे स्वपक्षेय दोषम अनुधत्य परपक्ष दोषाभिधान रूप मता गुणे मतानु स्वपक्षी दोषम अनुधत्य कोई कहा

आप तो पाठ में सोते हैं दूसरा उसको क्या उत्तर दिया <laughs> तो अर्थात तो उसके ऊपर जो दोष दिया कि आप पाठ में सोते हैं उसका वो उद्धार क्या क्या तो मान ही लिया तो ये निग्रह हुआ इस प्रकार के कहते हैं सोपक्षे दोषम अनुधत्य उद्धारण नहीं करके परपक्षीय दोषाभिधान रूप

दूसरे के ऊपर दोष देना इसको कहते हैं मतानुज्ञा मतस्व अनुज्ञा उसने जो कहा वो मान जाए महाराज जी यह उदाहरण दिए है कि कोई किसी को कहा आप स्नान नहीं करके मंदिर में आए हैं कता तो तो आप कहाँ किए आप तो उठे सीधा आ गए हम भी देख <laughs> तो वो देखो तो अभी समय बदल गया महाराज सिंह के पाठ में लोग सोते नहीं उस समय आजकल तो सो जाते हैं <laughs> महाराज का जो मतलब पाठ चलता था

प्रज्ञानंद जी तो जानते हैं जो केरले वाले हैं वो बहुत दिन के बाद यहाँ एक बार आए ज्ञानवेदी में तो दो घंटा सुबह बैठने के बाद स्वामी जाकर हमको बोले बाहर बोले ये महारि वो महाराष्ट्र नहीं है <laughs> क्या बोले वो महर्षि बाप रे <laughs> बा तो वो महाराष्ट्री का अर्थात तो जो मतलब तेज जो वेग <laughs> तो वो नहीं है अभी तो महाराषि इतना मतलब प्रेम में चल रहे हैं

उसमें एकदम अर्थात विद्यार्थी ऐसा बैठना है एकदम सीधा बैठ ठीक है ठीक है अर्थात विद्या उसी प्रकार की कठोर अवस्था में होता है आगे तो इसको कहा जाता है मतानुज्ञान निग्रह स्थान प्राप्तवत निग्रह स्थान अनुद्वा परियनुयोज्य उपेक्षण से अभाव निग्रह स्थान

निग्रह स्थान में कोई आ गया वादी निग्रह स्थान प्रतिवादी निग्रह स्थान में आ गया आने के बाद भी निग्रह स्थान प्राप्त हो निग्रह स्थान अनुभावन रूप से इसको किंतु पता नहीं चला कि वो निग्रह स्थान में आ गया बोल करके निग्रह स्थान प्राप्त होने पर भी निग्रह स्थान का उद्भावन नहीं कर पाना निग्रह स्थान उद्भावन कर

परियोनु परियनुयोग्य अर्थात अभी परित अनुयोग्य उसको बांध चाहिए निग्रह में आ गया तो उसको बांधना चाहिए किंतु परियोनु परियनुयोज्य का उपेक्षण हो गया उसको भी बांधना चाहिए था नहीं बांध पाया ये कहते निग्रह स्थान प्राप्त होने पर भी उद्भावन नहीं कर पाया तो यह भी एक निग्रह होगा एक ने निग्रह में आ गया दूसरा ने बता नहीं पाया

अभी ये उसको कहेगा कि आप निगृहित तो हो गए क्योंकि हम निग्रह में आ गया था बता नहीं पाए तो वो उद्भावन नहीं करके अगर आगे कथा चलाना आरम्भ कर देगा ये उसको निग्रह में डाल देगा आगे निग्रह स्थान अनवसरे तन निग्रह अभिधान रूप से निरनुयोज्य अनुयोग्य गुणे पहले हो गया परियनुयोज्य का उपेक्षण

उपेक्षा कर दिया अभाव हो गया अभी क्या हुआ निग्रह स्थान का अनवसर निग्रह स्थान नहीं है नहीं होने पर भी तग्रह स्थान अभिधान रूप निग्रह स्थान नहीं है फिर निग्रह स्थान कह रहा है तो अभिधान रूप से निरनुयोज्य अनुयोग ये निग्रह स्थान का नाम है निरुयोज्य अनुयोग उसको बांधता है अभी

अर्थात बंधन योग्य नहीं है फिर भी बांधना ये भी अभिधान रूप होने से यह गुण में अंतर्भाव होगा कथायाम स्वीकृत सिद्धांत प्रच्यवन रूप से अपसिद्धांत कथा में जो सिद्धांत स्वीकार किया गया है और उससे प्रच्युवन हो जाना ये कहते हैं अपसिद्धांत देखिए रामरुद्री में

सिद्धांत तार्किक आदि मत तो सिद्धार्थ अभी तार्किक समय अर्थात तार्किक सिद्धांत का विचार हो रहा है तो उसमें जो तार्किक सिद्धांत के अनुसार जो बात है उसी का विचार होना चाहिए उसी के अनुसार स्वीकृत से टीका में दिया स्वेनस साधनियतया साधनीयतया अंगीकृत न्याय मत में ये नव्य लोग कहते हैं ये प्राचीन लोग कहते हैं आप नव्य के अनुसार बोलेंगे ये प्राचीन का अनुसार बोलेंगे

ऐसे न्याय मत को विषय बना करके ये निर्णय हो गया किंतु आगे चल करके अगर वो जिसको जो साधनीय था उसको अगर छोड़ देगा तो यह अपसिद्धांत तो हो जाएगा कहते हैं स्वय न साधनीयतया तो अंगीकृत स्वीकृत सिद्धांत तो स्वीकार किया था आगे किन्तु प्रचेपन हो गया प्रचेपण टीका में दे दिया अनुपादन

उसका उपपादन नहीं किया जो स्वीकार किया था हम नव्य में बोलेंगे अथवा प्राचीन में बोलेंगे किंतु नहीं किया ये भी एक निग्रह स्थान हुआ अपसिद्धांत तो, अपसिद्धांत तो अर्थात त्याग कर दिया जिसको प्रतिपादन करना था उसका नहीं किया नहीं करने से अभाव में अंतर्भाव हो गया और अंतिम में था हेतुवासा हेतुआभाषा नाम पूर्वोक्त पूर लक्षणा नाम द्रव्यादिशु अंतर्भाव इत हेतुआ भाषा ये

इसमें था प्रमाण प्रमेय अंतिम में था छो हेतु आवास वहाँ था तो वहाँ कह दिया गया था ये यथा यथम द्रव्य आदि से अंतर्भाव हो जाएगा हेतु जैसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य इत्यादि हो जाएंगे हेतु आभा भी सब हो जाएंगे तो यथा यथायथ उनका अंतर्भाव कर देना है तो इस अभी तक तो क्या विचार हुआ नयायिकों का जो सोड पदार्थ वो वैशेषिकों का सात पदार्थ में अंतर्भाव हो जाएगा

अच्छा आगे परिषदा परिषद ठीक है त्रिभिस्टिह मूल सूत्र क्या है संख्या

क्रियाभ्या अभ्यावृत्ति गणने कृत्सूच संख्या या है संख्या है पंचमी संख्या से कृतोसूच प्रत्यय हो जाएगा क्रिया का अभ्यावृत्ति गणने क्रिया का आवृत्ति कितने बार हुआ कहते हैं पंचकृत्व भूखते कृतोसूच प्रत्यय हो गया तो पंचकृत्व अर्थात पांच बार खाता है कितना बार प्रणाम किया कहते हैं सहस्र बार किया

तो ये कृत्यो सूच प्रत्यय होगा क्रिया का आवृत्ति का गणना करने के लिए आगे सूत्र है द्वि त्रि चतुर्भ्य सूच सूच का बचेगा सकार वही सकार बच गया द्विर द्विश हो गया सो स्वर हो गया द्विर हो गया यहाँ त्रीर है त्रीर ओ अच्छा तो

वो तो ऊपर पंक्ति में है परिसदा त्रिभी वो तो ऊपर में, तो तो में है उसका नीचे है परिसदा विज्ञात तो वादिना त्रि अभित तो ये दोनों अलग है ऊपर में त्रिभी है कहा जो जहां पढ़ा होगा ऐसे है ना और हो सकता है कि दृष्टि शक्ति कमजोर के चलते गलत पढ़ दिया होगा आप लोग ठीक समझ लीजिए चलिए आगे देखिए भाष्य से

आशत्व आशंक्य मणिकृतांग सम्मतिम आह आपने कह दिए इसमें 41 पृष्ठ देखिए मूल मुक्तावली देखना है जहां मूल था मुक्तावली वहां कहा गया था एतच पदार्थ वैशे के प्रसिद्धा न्यायिका नाम अभी अभिरुद्धा ऐसे कहा गया था मुक्तावली में ये पदार्थ वैशेषिक में सात कहा गया है न्यायिक भी इसको मानते है और प्रतिपादित एवम एवं भाष्य

भाष्य में ये प्रतिपादन में किया गया अभी शंका करने वाला कहता है जो भाष्यकार है वो आर्स है वह ऋषि है इसलिए ऋषि अनुपादनीय पदार्थ का भी प्रतिपादन कर सकते हैं तो वो तो छंद माना जाएगा आर्स माना जाएगा आर्स और लौकिका ये अलग होगा ना तो लोक में इसको स्वीकार करते हैं कि अ पूर्व का ये शंका है भाष्य से आर्संक्य तो

तो लोक सम्मति है क्या सोडस को सप्तमे अंतर्भाव करने के लिए लोक सम्मति है क्या अर्सम्मति है प्रश्न करता है देखिए देखिये भाष्यकार तेजस्वीना न दोषा बने सर्वभुजो यथा ये कहा जाता है ते, ये मागवत मा का श्लोक है तेजस्वियों के लिए कोई दोष नहीं होगा जैसे बने हैं सर्वभुज

तो सर्व भूगते रहते सर्वभुक्त बनी ती का कोई दोष नहीं ये डाल दिया वो डाल दिया बन्नी अपवित्र हो जाएगा ये नहीं होगा कभी इस वचनात् अनुपन्नाथ प्रतिपादनम न दोषाय अनुपन्न अर्थ का भी भाष्यकार ने प्रतिपादन कर दिए षोड़श को साथ में अंतर्भाव कर दिए तो ये दोष होना चाहिए कहते हैं कि वो महर्षि है उनका तो दोष नहीं होगा किन्तु लोक में तो दोष होगा

इसलिए आगे लौकिक लो, लोग लौकिक जनों के द्वारा भी आदृत तो हुआ है सोलह सौ को सप्तमे अंतर्भाव करने के लिए इसको कहते हैं आगे टीका में मणिकार से इदानीतन तो श्या प्रतिपादकता मुक्तावली कारण अभिहित मणिकार गंगेश उपाध्याय चिंतामणि वो तो अभी इदानीतन तो है

वो तो इसको स्वीकार किए हैं कि सोड़ सौ को सात में अंतर्भाव हो जाएगा खाली भाष्यकार में मणिकार भी कहे हैं। मूल में देखिये एकतालीस पृष्ठा में इसमें है अतः अतएव उपमान चिंतामणो सप्त पदार्थ भिन्नतया शक्ति आदि नाम अतिरिक्त पदार्थत्व आशंकित अड़तालीस पृष्ठा में आशंकितम है उपमान चिंतामणि में चिंतामणि ग्रंथ का उपमान खंड में

सप्त पदार्थ भिन्न तया सात पदार्थ से भिन्न है चिंता उपमान चिंतामणि उपमान उपमान क्या है सादृश्य ज्ञान तो उस विषय में मणिकार ने गंगेश उपाध्याय जी ने कहे हैं शक्ति सादृश्यादि नाम अतिरिक्त पदार्थत्व ऐसे आशंकितम अर्थात तो उपमान चिंतामणि में गंगेश उपाध्याय जी दिखाए हैं कि ये पदार्थ भी हो सकते हैं पूर्व पक्ष

आगे निराकरण कर दिए हैं आशंकितम अर्थात ऐसा आशंका करके आगे निराकरण किए हैं इसके द्वारा क्या कहे कहते हैं भाष्यकार भी सोलह सौ सो को सप्तमे अंतर्भाव कराए और जो नव्य न्याय का जनक गंगेश उपाध्याय ये भी स्वीकार किए हैं दिनाकरी में जहां पाठशल चलता था से आरष्तम आर्स, आशंक्य मणिकृताम संमतिम आह अतएव

इसलिए मणिकार भी सादृश्य शक्ति इत्यादि को अन्य पदार्थ हो ऐसे आशंका करके समाधान किए आगे मूल में देखिए अभी प्रभाकर का अनुयायी लोग प्रभाकर वो कहते नोनु कथम एते पदार्थ कथम एते एते अर्थात सप्त तो ये सात पदार्थ तो कैसे हो जाएंगे शक्ति सादृश्य आदि नाम अतिरिक्त तो पदार्थत्वात शक्ति सादृश्य

जिसको गंगेश जी दिखा करके निराकरण किए हैं तो प्रभाकर इत्यादि ये सब को अतिरिक्त पदार्थ मानते हैं और गंगेश इसको दिखा करके उनका निराकरण किए हैं शक्ति सादृश आदि नाम अतिरिक्त पदार्थत्वात् प्राभाकर लोग कहते हैं दिनकरी में वो शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ मानने के लिए अपना तर्क देंगे प्रभाकर वाले

पहले शक्ति को सिद्ध करते हैं आगे शक्ति अतिरिक्त तो है ये भी सिद्ध करेंगे प्रथम तो शक्ति की सिद्धि करते हैं कहा अच्छा सदृश्य आदि और अच्छा वो जो फिर प्रमाण प्रमेय इसने ना उसका तो अंतर्भाव कर दिया गया। है नहीं होगा, अच्छा हाँ हाँ, हाँ। वो

कहा देखा था इसको यह है कहीं ये टीका में है पारतंत्री और नियोग यह है कहीं का है अभी स्मरण नहीं हुआ अच्छा देखिए दिनगरी में मणियादि समवधाने पहले शक्ति को सिद्ध करने के लिए चल रहे है मणियादि समाने सती समवधाने अर्थात समीपे स्थापन है तो पास में रखने पर

मणियादि समविधान सती बंधीना ना दाहो उत्पत्ति वाराण्य अगर बंधी मात्र को दाह के प्रति कारण स्वीकार करेंगे जिस समय में मणि रखेंगे उस समय में बंधी स्वरूप तो विद्यमान है अगर बंधी स्वरूप को ही कारण मानेंगे तब उस समय में भी दाह होना चाहिए था किंतु अभी दाह नहीं हो रहा है इसलिए क्या मानेंगे ये मणि प्रतिबंधक हो गया ये मानना पड़ेगा

अभी कहते हैं मणियादि सम्वधन सति बन्हीना दाहो उत्पत्ति वारणा मणियादे है कारण विघटकत्व तो तो रूपा प्रतिबंधकता वाच्या मणि कारण विघटक तो कारण क्या है कहते हैं कार्य अनुकूल धर्म इसलिए वो तर्क संग्रह का टिप्पणी में दिया है ना

मीमांसक मत का ये प्रतिबंधक का लक्षण क्या है कार्य अनुकूल धर्म विघटक का। कार्य अनुकूल जो धर्म होगा उसका विघटक और न्यायिक मत में प्रतिबंधक का? अभाव प्रतियोगितम कारणीभूत जो अभाव है उसका प्रतियोगी न्यायिक लोग प्रतिबंधक अभाव को कारण मानते हैं तो ये कारणीभूत जो अभाव है उसका प्रतियोगी

प्रतिबंधक है वहाँ दिया है टिप्पणी में जो तर्क संग्रह का जहाँ न्याय बुद्धि में विचार हुआ है ना शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ मानने के लिए तो वहाँ दिया है ये टिप्पणी में हाँ तो मणि रख रहने पर भी दाहप दाह न हो जाए इसलिए मणि में प्रतिबंधकता स्वीकार करना पड़ेगा मणियादे है प्रतिबंधकता वाच्या

यह प्रतिबंधकता क्या है कारण विघटकत्व रूपा यही प्रतिबंधकता है तो कारण विघटक का अर्थ कार्यानुकूल धर्म विघटक कार्यानुकूल धर्म इसी को कारण कहेंगे ये कहना पड़ेगा साच तो सात सा प्रतिबंधकता प्रतिबंधकता किस में रहेगी प्रतिबंधक में प्रतिबंधक कौन है मणि

तो मणि में रहने वाला ये जो प्रतिबंधकता इसलिए दे दिया देह प्रतिबंधकता देह में क्या व्यवत्य हो जाएगी जाएंगे तो अर्थात मणि निष्ठा प्रतिबंधकता और प्रतिबंधकता क्या है कहते हैं कारण विघटकत्व रूपा कारण अर्थात तो कार्य अनुकूल धर्म उसका विघटक सा प्रतिबंधकता बनी निष्ठा

दाह अनुकूल शक्ति रूप कारण विघटकतया एव निर्बती निर्बहती मणि में जो प्रतिबंधकता आएगी वो कैसे हो सकती है कहते हैं बन्नी निष्ठ दाह अनुकूल शक्ति वही हो गया कारण दाह अनुकूल शक्ति रूप कारण उस कारण का विघटक ये विघटक कौन हो जाएगा जो प्रतिबंधक होगा

तो इसलिए प्रतिबंधकता क्या हो जाएगा विघटकता अनुकूल शक्ति रूप कारण इस का बन्ही का अन्वय किसके साथ होगा दाह के साथ शक्ति बन्हीनिष्ठ दाह अनुकूल शक्ति यही शक्ति हो गया कारण किसका कारण

बनी निष्ठ दाहो अनुकूल शक्ति ये शक्ति हुआ कारण ये शक्ति बनी में रहने वाली ये शक्ति ये किसके प्रति कारण होगा दाहो के प्रति यहाँ कार्य क्या है दाह इसलिए दाह रूप कार्यो के प्रति तो ये कारण हो गया वो शक्ति वो शक्ति कहाँ रहती है बनी में इसलिए दे दिया बनी निष्ठ दाह अनुकूल शक्ति ये हो गया कारण

और ये कारण का जो विघटक होगा इसी को कहेंगे प्रतिबंधक तो तया एव निर्वहती तो अगर बंधि निष्ठ दाह अनुकूल शक्ति का विघटक नहीं होगा मणि फिर मोनी में प्रतिबंधकता आएगी नहीं आएगी तो इसलिए अर्थापति दिखाते हैं मणियादि प्रतिबंधकत्व तो अन्यथा अनुपत्या ये ग्रंथ किन का है

ये ग्रंथ किन मतलब किस दर्शन का है नयाय का इसमें ये कहते हैं कि अन्यथा अनुपत्या अभी शक्ति सिद्धि ये नया आय कर रहा है ना मीमांसा का कर रहा है बोलो ये अर्थापति मानते हैं इसलिए प्रभाकर भी कह रहा है अर्थापति प्रमाण प्रभाकर दे रहा है कहते हैं मणियादि में प्रतिबंधकत्व तो अन्यथा अनुपत्या अर्थात

बंधीनिष्ठ दाह अनुकूल शक्तिरूपक का कारण विघटकता विघटकता बिना अगर मणि बंधिनिष्ठ दाह अनुकूल शक्ति रूपक कारण का विघटक नहीं बनेगा तो फिर मणि में प्रतिबंधकता आएगा नहीं आएगा तो मणि आदि प्रतिबंधकत्व अन्यथा अनुपत्या ये अर्थापति प्रमाण कैसा देंगे

बन्हीनिष्ठ दाह अनुकूल शक्तिरूप कारण बिना मण्यादो प्रतिबंधकता न उपपद्यती किन् मणियादि में कहेंगे मणियादो प्रतिबंधकता न ऐसा होगा क्या क्योंकि मणि रखने से दाह अनुत्पत्ति हो रही तो इसलिए मण्यादो प्रतिबंधकता अन्यथा अनुपत्या

बन्हीनिष्ठ दाह अनुकूल शक्ति रूप कारण कारण विघटकता ये मणि में मानना पड़ेगा तो भी अगर मणि में ये मानना पड़ेगा कि शक्ति इसमें शक्ति शक्तिरूप कारण ही आया बन्ही दाह अनुकूल शक्ति रूप कारण विघटकता ये मणि में आया तो इसमें

इसका घटक एक शक्ति है ये जो शक्ति है दाहो अनुकूल शक्ति ये किम निष्ठा बन्ही निष्ठा और ये जो बन्ही निष्ठा दाहो अनुकूल शक्ति यही दाह के प्रति कारण है तो इसलिए अभी अर्थापति प्रमाण से सिद्ध होता है कि बन्ही निष्ठा एक शक्ति होगी जो कि दाह के प्रति कारण होगा अभी सिद्धाया शक्त है ये प्रमाण से शक्ति की सिद्धि हो गई

होने से कहते ठीक है शक्ति की सिद्धि अगर हो गई ऐसा कोई पदार्थ है क्योंकि छह भाव पदार्थ में क्यों अंतर्भाव नहीं होगा आगे कहेंगे षड भावेशु अनंतर्भूतत्वात्थ अतिरिक्तत्व मीति ये छह भाव पदार्थ में अंतरभूत नहीं हो पाएंगे ये शक्ति क्यों अनुमान देंगे शक्ति द्रव्य गुण कर्म भिन्ना क्यों कह देंगे गुण अनिष्ठत्वात गुणत्वत्त ऐसे अनुमान देंगे

यहाँ दिए हैं थोड़ा अधिक दिए हैं देखिए रामरुद्र में दिया है षठ भावे सुव्ये न अंतर्भाव शक्ति द्रव्य में अंतर्भाव नहीं होगा स्पर्श शून्यवाद अच्छा द्रव्य में अंतर्भाव नहीं होगा क्यों कहते हैं स्पर्श शून्यवाद पृथ्वी आदि चतुष्टय पृथ्वी जल तेज वायु इसमें स्पर्श है और शक्ति में

इसलिए चार द्रव्य में नहीं होगा और आगे आकाश काल दीग आत्मा मन इसमें अनित्य कौन है कोई नहीं है और शक्ति की उत्पत्ति और नाश होती है तो कहते हैं कि उत्पाद विनाश शालिवाद आकाश आदि पंच केशु इसलिए शक्ति नौ द्रव्य में अंतर्भूत नहीं हुआ

नापी गुणकर्मणो हक्ति गुणकर्म में अंतर्भाव नहीं होगा क्यों गुण गुणवृत्ति गुण में रहती है शक्ति कैसे आगे कहते हैं कपाल आदि रूपादिशु घट रूपादि उत्पादक शक्ति सत्वात्थ कपाल रूप में घट रूप उत्पादि का शक्ति है तभी तो जो शक्ति रहा ये कपाल रूप में गुण में रहा तो जो गुण में रहेगा वो गुण होगा गुणे अनंगीकारा

तो किंतु ये शक्ति गुण में रहती है तो जो गुण में रहेगा वो गुण नहीं होगा तो गुण में गुण तो नहीं रहेगा गुण में क्रिया गुण में क्रिया भी नहीं रहेगी तो इसलिए शक्ति क्रिया में भी अंतर्भाव नहीं होगा तो गुण कर्म में अंतर्भाव नहीं होगा ना भी सामान्य विशेष समवायश सा जो सामान्य विशेष समवाय इसमें नित्य है तीनों नित्य है और जो शक्ति है उत्पाद विनाशाली तर

इसलिए छह भाव पदार्थ में ये शक्ति अंतर्भाव नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो इसलिए उसको अतिरिक्त पदार्थ मानना पड़ेगा दिनकरी में षड भावेशनतभूतवाद अतिरिक्त स्थित पदार्थ सप्त पदार्थ सप्तकर्ति द्रव्य गुणस्तम साम सक समय तथा भाव

पदार्थ सप्तकर्तिता अभी प्रभाकर लोग कह रहे हैं पदार्थ इति का मूलम अयुक्त अभिप्राए प्रभाकर प्रभाकर शंकते प्रभाकर से अयम प्रभाकर उसका अमुयायी ये अभी शंका करता है ननु मूल में हम लोग पंक्ति देख लिए ननु कथम एते पदार्थ शक्ति सादृश्यादीना अतिरिक्त पदार्थवा यहाँ तक राजी है

ओंक शंकरचार्य केशव बातरायण शूद्रभाष वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्मी मूर्तिद विभागि व्योम वजेहाय दक्षिणमूर्त नम शांति शांतिशा